विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी हमारे देश की ये विचित्र रीति रिवाज है इनमें से कुछ तो मैंने दूसरे देशों में भी पाए हैं अपना विवाह न करने के कारण पत्नी संबंधी मेरा ज्ञान अपर्याप्त है पर माता और बहनों के संबंध में मैं भली भांति जानता हूं दूसरे लोगों की पत्नियों को देखकर ही मैंने आप लोगों को पत्नी के संबंध में ये सब बातें बताई है शिक्षा और संस्कृति की बात पुरुषों पर अवलंबित है अर्थात जहाँ के पुरुष शिक्षित और सुसंस्कृत हैं वहाँ के स्त्रियाँ भी शिक्षित और सभ्य हैं जहाँ पुरुष सभ्य और शिक्षित नहीं वहाँ स्त्रियाँ भी वैसी ही हैं आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने से हिंदुओं के प्राचीन रीत रिवाज के अनुसार प्राथमिक शिक्षा ग्राम पंचायत के अधीन है अति प्राचीन काल से सारी भूमि राष्ट्र राजा की समझी जाती है भूमि पर व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता भारत में सारा राजस्व भूमि के लगान से ही आता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सरकार से ही भूमि पाता है यह भूमि पाँच दस बीस या सौ परिवारों की साधारण संपत्ति के रूप से रहती है वे ही भूमि की सारी व्यवस्था करते हैं सरकार को माल गुजारी देते हैं बीमारों की चिकित्सा के लिए एक वैद्य और बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक शिक्षक का प्रबंध करते हैं आदि आदि आप लोगों में से जिन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की किताबें पढ़ी है उनको याद होगा कि उन्होंने शिक्षा के एक मठ प्रथा मोनास्ट्री सिस्टम का उल्लेख किया है जिसका यूरोप में प्रचार किया गया और जो कुछ भागों में सफल भी हुई इस प्रथा के अनुसार गाँव वाले एक शिक्षक को रखते हैं ये प्राथमिक पाठशालाएँ नितानांत प्रारंभिक होती हैं क्योंकि हमारी प्रणाली बहुत सरल है प्रत्येक लड़का एक छोटा सा आसन लाता है और लिखने के लिए उसका पहला कागज होता है ताड़ का पत्ता पहले ताड़ के पत्ते पर इसलिए लिखता है कि कागज महंगा पड़ता है अपना आसन बिछा कर प्रत्येक लड़का बैठ जाता है और अपनी दावत और किताबें निकाल कर लिखना आरंभ कर देता है थोड़ा अंक गणित थोड़ा संस्कृत व्याकरण थोड़ी भाषा और थोड़ा बही खाता बस इतना ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है एक वयोवृद्ध अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई एक सदाचार की पुस्तक में से हमें एक पाठ कंठस्थ कराया गया था जो मुझे आज तक स्मरण है गांव की भलाई के लिए मनुष्य अपने कुल को छोड़ दे देश की भलाई के लिए मनुष्य अपने गांव को छोड़ दे मानव समाज की भलाई के लिए मनुष्य अपने देश को छोड़ दे विश्व की भलाई के लिए मनुष्य अपना सर्वत्र छोड़ दे पुस्तक में इसी प्रकार के भाव व्यक्त करने वाले पद्य है इसे हम लोग कंठस्थ करते हैं और अध्यापक इसे विद्यार्थियों को समझा देते हैं इन बातों को बालक और बालिकाएं एक साथ ही सीखते हैं इसके बाद शिक्षा में अंतर पड़ जाता है पुराने संस्कृत विश्वविद्यालयों में केवल बालक ही पढ़ते थे बालिकाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए बहुत कम जाती थीं पर कुछ अपवाद अवश्य है